महाभारत शांति पर्व ओशाधिक्विशतमोध्याय स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में मन की स्थिति तथा गुणाती ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय चर्यता चरितम सदा निद्रा सर्वात्म त्याजा स्वप्न दोषा नभक्षता कहते राजन सदा निष्कलंक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्वप्न के दोषों पर दृष्टि रखते हुए सब प्रकार से निद्रा का परित्याग कर देना चाहिए स्वप्न में जीव को प्राय रजोगुण और तमोगुण दबा देते हैं वह कामना युक्त होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हुए की भांति विचरता है ज्ञानाभ्यासा जागरण जिज्ञास मनुष्य में पहले तो ज्ञान का अभ्यास करने से जागने की आदत होती है तत्पश्चात विचार करने के लिए जागना अनिवार्य हो जाता है तथा जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह तो ब्रह्म में निरंतर जागता ही रहता है अत्राह अत्रह कोणिव वर्तते देहवाणी यहाँ पूर्व पक्ष यह प्रश्न उठाता है कि स्वप्न में जो यह देहादि पदार्थ दिखाई देता है क्या है सत्य है या असत्य यदि कहें कि सत्य है तो ठीक नहीं क्योंकि स्वप्नावस्था में सब कुछ विषयों से संपन्नता दिखाई देने पर भी वास्तव में वहां कोई विषय नहीं होता सारी इंद्रियाँ उस समय मन में विलीन हो जाती है उन्हें इंद्रियों से देहाभिमानी जीव देहधारी जैसा बर्ताव करता है और यदि कहें कि स्वप्न के पदार्थ असत्य हैं तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि जो सर्वथा असत्य है जैसे आकाश का पुष्प उसकी प्रतीत ही नहीं होती अत्रोचते यथागेश्वरिथ उपन्नाथ महर्षयः अब यहाँ सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है यह स्वप्न जगत जैसा है उसे ठीक ठीक योगेश्वर श्रीहरि ही जानते हैं पर जैसा श्रीहरि जानते हैं वैसा ही महर्षि भी उसका वर्णन करते हैं उनका वह वर्णन युक्ति संगत भी है इंद्रिया निदर्शन विद्वान महर्षियों का कहना है कि जागृत अवस्था में निरंतर शब्द आदि विषयों को ग्रहण करते करते श्रोत्र आदि इंद्रियां जब थक जाती हैं तब सभी प्राणियों के अनुभव में आने वाला स्वप्न दिखाई देने लगता है उस समय इंद्रियों के लय होने पर भी मन का लय नहीं होता है इसलिए वह समर्थ विषयों का जो मन से अनुभव करता है वही स्वप्न कहलाता है इस विषय में प्रसिद्ध दृष्टांत बताया जाता है कार्य व्यासक्त मन संगल्पो जागृत यद्वन मनोरथ स्वर्य स्वप्ने तद्वन् मनोगत जैसे जागृत अवस्था में विभिन्न कार्यों में आसक्त चित्त हुए मनुष्य के संकल्प मनोराज्य की ही विभूति है उसी प्रकार स्वप्न के भाव भी मन से ही संबंध रखते हैं संस्काराण असंख्या कामात्मा तद्वा अपनया मन्यंतर हितम सर्व कामनाओं में जिसका मन आसक्त है वह पुरुष स्वप्न में असंख्य संस्कारों के अनुसार अनेक दृश्यों को देखता है वे समस्त संस्कार उसके मन में ही छिपे रहते हैं जिन्हें वह सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी पुरुष परमात्मा जानता है गुणानाम यद्य तत्कर्मणा चाप्युपस्थित तूताजावित कर्मों के अनुसार सत्वादि गुणों में से यदि यह सत्व रज या तम जो कोई भी गुण प्राप्त होता है उससे मन पर सब जब जैसे संस्कार पड़ते हैं अथवा जब जिस कर्म से मन भावित होता है उसमें समय सूक्ष्मभूत स्वप्न में वैसे ही आकार प्रकट कर देते हैं तथमोपन्ते गुण राजमचा सात्विका वाह यथा योग आनंतर फलह उस स्वप्न का दर्शन होते ही सात्विक राजस अथवा तामस गुण यथा योग्य सुख दुख रूप फल का अनुभव कराने के लिए उसके पास आपते हैं तथ पश्यंत समबुद्यात पिता कपोत्तराजस्तमो ग भाव तदप्याहुर दुरत तदनंतर मनुष्य स्वप्न में अज्ञान पित्त या कफ की प्रधानता से युक्त तथा काम मोह आदि राजस भावों से व्याप्त नाना प्रकार के शरीरों का दर्शन करते हैं तत्व हुए बिना उस स्वप्न दर्शन को लांघना अत्यंत कठिन बताया गया है प्रसन्न संकल्पय तत्व उपगते मनो निरीक्षत जागृत अवस्था में प्रसन्न इंद्रियों के द्वारा मनुष्य अपने मन में जो जो संकल्प करता है अवस्था आने पर भी उसका वह मन हर्ष उसी उसी संकल्प को पूर्ण होता देखा करता है आत्म प्रभाव विद्या सर्वाध्यात्मनिधि मन के सर्वत्र अबाध गति है वह अपने अधिष्ठान भूत आत्मा के ही प्रभाव से संपूर्ण भूतों में व्याप्त है अतः आत्मा को अवश्य जानना चाहिए क्योंकि सभी देवता आत्मा में ही स्थित है मनर्म दे सद्यक्त स्वित सर्वभूतात्म भूतस्थम तम अध्यात्म गुणम विधो स्वप्न दर्शन का द्वार भूत जो स्थूल मानव देह है वह सुसुप्ति अवस्था में मन में लीन हो जाता है उसी देह का आश्रय ले मन अव्यक्त एवं साक्षीभूत आत्मा को प्राप्त होता है वह आत्मा संपूर्ण भूतों के आत्मभूत है ज्ञानी पुरुष उसे आध्यात्म गुण से युक्त मानते हैं मनसाच संकल्पादय स्वरम गुणम आत्म प्रसाद सर्वाचात्मता जो योगी मन के द्वारा संकल्प से ही ईश्वरी गुण को पाना चाहता है वह उस आत्मप्रसाद को प्राप्त कर लेता है क्योंकि संपूर्ण देवता आत्मा में ही स्थित है एवं ही तपसा युक्त अर्कवत्मस परम त्रैलोक क्या प्रकृति हृदय ही तमसोन्ते महेश्वर इस प्रकार तपस्या से युक्त हुआ मन अज्ञानांधकार से ऊपर उठकर सूर्य के समान ज्ञान में प्रकाश से प्रकाशित होने लगता है जीवात्मा तीनों लोकों का कारणभूत ब्रह्म ही है वह अज्ञान वृत्ति के पश्चात महेश्वर विशुद्ध परमात्मा रूप से प्रतिष्ठित होता है तपो यधिष्ठितम देवि तपोघ असुर तपह ए तदेवासुर गुप्तम तदाज्ञान लक्षण देवताओं ने तप का आश्रय लिया है और असुरों ने तपस्या में विघ्न डालने वाले दंभ, दर्प आदि तम अपनायाद इतरावासुगुण सत्व गुण रजो देवताओं और असुरों से छिपा हुआ है। तत्वज्ञ पुरुष इसे ज्ञान स्वरूप बताते हैं। सत्वम सत्व गुन्र तमो गुण इन्हें देवताओं और असुरो का गुण माना गया है इनमें सत्व तो देवताओं का गुण और शेष दोनों अक्षरों के गुण है ब्रह्म तत्परम ज्ञानम अमृतम ज्योतिरअक्षर ये विदुर्भवितात्मान ते जानती परमां गतिम ब्रह्म इन सभी गुणों से अतीत अक्षर अमृत स्वयं प्रकाश और ज्ञान स्वरूप है जो करन वाले जानते हैं, हैं। वे परम गति को प्राप्त हो जाते प्रत्याहारेण क्षरम ब्रह्मेदी ज्ञान में ही दृष्टि रखने वाले महापुरुष ही ब्रह्म के विषय में युक्त संगत बात कह सकते हैं अथवा मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर एकाग्रचित्त हो चिंतन करने से भी ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है इसे श्री महाभारती शांति पर्वढ़ मोक्ष धर्म परवड़ी वाष्णे आध्यात्म कथन ही षोडशाधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्म का कथन विषयक दो अध्याय पूरा हुआ